पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र चौदह ते ह्लाद परिताप फलाह पुण्या पुण्य हेतुत्वात् तो वे जाति आयु और भोग सुख दुख रूपी फल के देने वाले होते हैं क्योंकि उनके कारण पुण्य और पाप है व्याख्या पिछले सूत्र में बतलाए हुए कर्माशयों के फल जाति आयु और भोग भी दो प्रकार के स्वाद वाले होते हैं एक सुख के देने वाले मीठे स्वाद वाले दूसरे दुख के देने वाले कड़वे कर, स्वाद वाले पुण्य अर्थात अहिंसात्मक दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कर्मों से जाति आयु और भोग में सुख मिलता है पाप अर्थात हिंसात्मक दूसरों को दुख पहुंचाने वाले कर्मों से दुख मिलता है पिछले सूत्र में बतलाए हुए कर्मों को जब स्वार्थ छोड़कर दूसरे प्राणियों के कल्याणार्थ उनकी यथार्थ भलाई और सुख पहुँचाने की मनोवृत्ति से किया जाता है तब वे कर्ता को सुख पहुँचाने का कारण होते हैं और जब वे स्वार्थवश दूसरे प्राणियों को काम क्रोध लोभ मोहादि से दुख देने की मनोवृत्ति से किए जाते हैं तब वे करने वाले को दुख का कारण होते हैं यही कारण है कि सर्वयोनियों में सुख दुख दोनों देखे जाते हैं जिस प्रकार भौरे को फूल की सुगंध में आनंद प्रतीत होता है इसी प्रकार विष्ठा के कीड़े को विष्ठा में सुख प्रतीत होता है जिस प्रकार इसको सुगंधित फूल के न मिलने में दुख होता है इसी प्रकार उसको विष्ठा के न मिलने में दुख होता है कुछ मनुष्यों को ऐश्वर्य सुख राज धन सम्पत्ति सब प्रकार के साधन प्राप्त हैं और कुछ लूले लंगड़े अंधे कोढ़ी रोटी से तंग सर्दी में ठिठुरते हैं इससे नीची जोनियों में पशु पक्षी भी इनसे अधिक सुख पाते हैं कुछ कुत्ते गलियों में मारे मारे फिरते हैं कुछ मोटरों में बैठते हैं नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ खाते हैं और तीन तीन नौकर उनकी सेवा में रहते हैं जो सुख अथवा दुख दूसरों को दिए हैं उनका फल सुख दुख अवश्य मिलता है चाहे इस योनि में अथवा दूसरी योनियों में जन्मों में सुख दुख पहुँचाने वाले कर्मों में भी मनोवृत्तियाँ ही कारण होती हैं डॉक्टर एक पके फोड़े को नस्तर द्वारा चीरकर उसके मवाद को निकालता है इससे डॉक्टर के चित्त में सुख पाने के कर्माशय बनते हैं यदि कोई मनुष्य द्वेष से उसे थोड़े में चाकू मारता है तो उसके चित्त में दुख पाने के कर्माशय बनते हैं अकर्म में भी कर्म होता है और कर्म में भी अकर्म होता है जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय अध्यायचार में बतलाया है कर्मणों पर बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गति गहन है